ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की भाष्यरत्न प्रभा टीका का हम लोग विचार कर रहे हैं भाष्यकार भाष्यकार भगवान उपोदघात भाष्य के प्रारंभ में अध्यास का आक्षेप करके समाधान कर रहे हैं शुरू में अध्यास पर अक्षेप हुआ आत्मात्मा क्या इसमद अस्मद प्रत्येक विषयिनो हो, हो तम प्रकाशवत विरुद्ध हो इतरेतर भावानुपपत्तो सिद्धायाम सुतरा तम अत इत, इतरेतर भावापत्तिस्मत्गोचरे विषय चिदात्मक युषमगोचर तिथ्येति भवि युक्तम् इतने वाक्य से आत्मा में अनात्मा तथा अनात्म धर्म का अध्यास नहीं हो सकता ये बताया आत्मा और आना, आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा ये अध्यास के समर्थक यदि पूछते हैं तो कहा इसलिए नहीं हुआ कि अध्यास का हेतु न होने से अध्यास का हेतु है आत्मात्मा के एकत्व विषयनी या विषयनी प्रमा प्रमाहित संस्कार और आत्मानात्मा का एकत्व या तादात्म्य हो नहीं सकता एकत्व इसलिए नहीं हो सकता कि आत्मात्मा का परस्पर विरोध है विरुद्ध स्वभाव से बताया गया जो विरोध है वो तीन प्रकार का है इसे वस्तुतः प्रतीतित व्यवहारतः विरोध को प्रथम पद से बताया गया और तादात में इसलिए नहीं हो सकता कि इनमें विषय विषयी भाव है जैसे घटपट घट पत, न, ग, ग, और प्रदीप में विषय विषयी भाव होने से तादात में नहीं होता ऐसे आत्मा और अहंकार आदि में विषय विषयी भाव होने से तादात में नहीं होगा तो इस प्रकार धर्मी अध्यास नहीं हुआ धर्मी अध्यास का हेतुभूत जो प्रमाहित संस्कार है वो प्रमा के न होने से नहीं बनेगा और संस्कार के न होने से अतः हो शब्द से बताया गया तन निमित्तक आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का नहीं होगा धर्मी अध्यास न होने से धर्मी अध्यास पूर्वक होने वाला धर्माध्यास भी अहंकार आदि के धर्मों का आत्मा में अध्यास नहीं होगा ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब भाष्य टीका में टीकाकार तद विपर्य इत्यादि से ये बता रहे हैं कि भले ही आत्मा में अनात्मा का अध्यास न हो किंतु अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का अध्यास क्यों नहीं होगा होना चाहिए अहम स्पुरामी सुखी अहम सुखी इत्यादि अनुभव हो रहा है ये अनुभव बता रहा है अनात्मा अहंकार में आत्मा तथा उनके आत्मा के धर्मों का अध्यास है तो इस अनुभव से स्वीकार किया जाए आत्मा में अनात्मा में आत्मा तथा, तथा तद धर्मों का अध्यास ये आक्षेपकर्ता से समर्थकों ने कहा तो आक्षेपकर्ता अध्यास पर आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि अनात्मा अहंकार आदि में भी आत्मा तथा आत्मधर्मों का अध्यास नहीं हो पाएगा तद इत्यादि से तो तद इत्यादि का अवतरण लिखते समय टीका कारण कहा है कि आत्मनी अनात्म धर्माध्यासो मिथ्या भवतु। आनात्मनी आत्म धर्माध्यास कि सैतः आत्मा में अनात्मा तथा आनात्मा के धर्मों का अभ्यास नहीं हो भले ही मिथ्या नहीं हो भले ही त्मनि आत्मा तमाध्यास किन्त तो अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का तथा आत्मधर्मो का अध्यास क्यों नहीं होगा अहम सुरामी अहम सुखी इत्यादि अनुभव ये बता रहा है कि अह आत्मा का अनात्मा अहंकार के साथ संसर्गाध्यास तथा आत्मा के ज्ञान एवं सुख का सुखरूपी धर्म का अहंकार में अध्यास है इस प्रकार का आग्रह यदि अध्यासवादी करते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं इतिहाशं क्या तद विपरीण तो तद् तद्विण विषये तर्माच मिथ्येति अध्यासो युक्तम् तो तद् विपर्य में पंचमी तस्माद् तस्मापर्य तद् विपर्य और तत ये तत्सरामक अनात्मा अहंकार का अनात्मा अहंकारादिक का परामर्शक तत्स इसलिए तस्त विपर्य का अर्थ हो जाएगा अहंकारादेरपर्य तस्त्म अहंकारादेर विपर्य तपर्य और शब्द का अर्थ होता है विरोध विरुद्ध स्वभाव तो तद विपर्य का अर्थ निकलेगा अनात्मा अहंकार आदि से जो विपरीत स्वभाव है आत्मा का वो क्या है तो तद विपर्य का अर्थ निकलेगा जो अनात्मा में धर्म नहीं है वह धर्म तो अनात्मा में क्या नहीं है चैतन्य नहीं है तो तद विपर्य का अर्थ निकलेगा चैतन्य तो तद विपर्य का अर्थ निकलेगा चैतनयात्मना चिद रूप से तद विपर्यण में तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में करण अर्थ में नहीं तो इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया का अर्थ निकलता उस रूप से चैतन्य रूप से आत्मा का अनात्मा अहंकारादि के साथ अध्यास हो जाए ये यदि कहते हैं तो कहते हैं आत्मा का चैतन्यात्मना अध्यास विषय यानी अहंकारादि में नहीं होगा मिथ्या भवितुम युक्त मिथ्या का अर्थ नहीं भवित अर्थ है होगा नहीं होगा नहीं होता है ऐसा मानना उचित है युक्त है तो तद विषय न का अर्थ है आत्म नषयी आत्मा है ना और तद धर्मांच यानी आत्म धर्मानंच तो विषयी आत्मा का चैतन्य रूप से तथा तदर्म जो आत्मधर्म है ज्ञान सुखादि इनका अनात्मा अहंकारादि में अध्यास नहीं होगा विषय शब्द का अर्थ है अनात्मा अहंकारादि उनमें अध्यासो मिथ्या इति भविम युक्तम तो मिथ्या यानि नास्ति इति भविम युक्त हो नहीं सकता ऐसा मानना युक्ति युक्त है उचित है एक वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान कहलाता है वह ज्ञान धर्म माना जाता है उपाधि को लेकर के उपाधि को लेकर के वो आत्मधर्म कहलाता है वो आ रहा है टीका में तो टीकाकार इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीका को देखिए पहले तद विपर्यण इस पद की व्याख्या करते हैं तो तस्मात्मनो विपर्य तद विपर्य ये विग्रह होगा तद्विपर्यय शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास और बीच में विपर्य शब्द का अर्थ कर दिया विरुद्ध स्वभाव तद विपर्या में विपर्य शब्द का अर्थ है विरुद्ध स्वभाव और तत्का अर्थ अहंकार आदि अहंकारादि तो अनात्मा अहंकारादि है अचीत और अचित में धर्म रहेगा अचैतन्य उसका विपर्य है विरुद्ध स्वभाव है धर्म है चैतन्य इसलिए तद विपर्य शब्द का अर्थ निकलेगा चैतन्यम तो तद शब्द का अर्थ कर दिया चैतन्यम और तृतीय का अर्थ कह रहे हैं इत्थम भावे तृतीय थम भाव अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ निकलेगा चैतन्य रूप से इसलिए आगे कहते हैं चैतनियात्मना भाष्यस्त तद विपर्य इस शब्द का ही अर्थ किया चैतन विषय चैतन्यात्मना विषयीन तद्धर्मानांच यो अहंकारादो विषये अध्यास स मिथ्या इति इति मिथ्यामता तो तद्विप विषय विषये अध्यासो मिथ्या जो वाक्य येजुवाक्य इसमें से जो व्याख्य पद है उसकी व्याख्या करते हुए उसका पर्यावाचक शब्द बताते हुए अनुय बताया टीका में कि चैतन्यत्म नी तदर्मान तो विषयी हुआ आत्मा और तद धर्म हुए चैतन आदि धर्म ज्ञानादि धर्म तो आत्मा तथा आत्मधर्मों का जो अहंकारादि विषय यानी अनात्म वस्तु है उनमें अध्यास स मिथ्या इति यानी नास्ति इति भवित युक्तम हो नहीं सकता ऐसा मानना उचित है तो ये प्रतिज्ञा हुई आक्षेप करता की आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता तथा आत्मा का भी चैतन्य रूप से अहंकार आदि में तथा आत्म धर्मों का भी अहंकार आदि में अध्यास हो नहीं सकता ये प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया जा रहा है अध्यास सामग्री अभावात ये हेतु है अध्यास क्यों नहीं हो सकता आत्मा में अनात्मा तथा उसके धर्मों का एवं अनात्मा में आत्मा तथा, तथा तद धर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा ये प्रश्न अध्यास के समर्थक अध्यास पर आक्षेप करने वाले के प्रति कर सकते हैं न तो उसका उत्तर दिया जा रहा है हेतु बताया जा रहा है कि अध्यास सामग्री अभावात्ग्री शब्द का अर्थ होता है कारण समूह तो अध्यास के प्रति लोक में जो कारण कलाप देखा जाता है साधन सामग्री देखी जाती है वह साधन सामग्री आत्मात्मा के अध्यास के प्रति न होने से अध्यास के कारणों का कलाप न होने से समूह न होने से अध्यास नहीं होगा सामग्री होनी चाहिए तब तो कार्य होगा कार्य के प्रति जितने कारण बताए गए हैं जैसे घट बनाना हो तो घट रूपी कार्य के प्रति अनेक कारण हैं उन सब कारणों को एक शब्द में कहना होगा तो सामग्री कहा जाता है घट की सामग्री हो तो घट बनेगा घट की सामग्री है मिट्टी भी कुलाल भी दंड भी चक्र भी ये सब और ये सब विद्यमान हो तब घट बनता है और इनमें से एक भी ना हो तो घट नहीं बनेगा ऐसे अध्यास की जो सामग्री है वो विद्यमान हो तो अध्यास होगा अध्यास की सामग्री नहीं है तो अध्यास सामग्री अभावत यह आक्षेप करता कह रहे हैं तो क्या अध्यास सामग्री कौन है जैसे घट के लिए सामग्री है मिट्टी चक्र दंड कुलाल आदि ऐसे अध्यास रूपी कार्य की सामग्री ने कारण कारणकला कौन है तो आगे बता रहे हैं अध्यास की सामग्री को नी अत्र पूर्व प्रमा अहित संस्कार सादृश्यम वा अस्ति ये है अत्रि आत्मात्माध्यासे हेतु होता सामग्री नास्ती तो आत्मनात्मा आत्मानात्माध्यास में हेतुभूत सामग्री ये होनी चाहिए पूर्व प्रमाहित संस्कार आत्मनात्मा के एकत्व विषयक प्रमा से अहित संस्कार या आत्मनात्मा के तादात्म्य विषयक प्रमा से अहित संस्कार वो होना चाहिए लेकिन आत्मात्मा की एकत्व प्रमा न होने से आत्मा के के तादात्म्य विषय प्रमा के न होने से तदहित तो संस्कार रूपी जो सामग्री अंतपाती, एक कारण है वो नहीं है संस्कार और क्यों, सं, क्यों नहीं है संस्कार उसे पहले बताया और साश्य होना चाहिए जैसे कहा कि देहम जाना इत्यादि में अहंकार तथा देह में विषय विषय भाव होने पर भी मनुष्यो अहम इत्यादि अभेद अभ्यास होता है ऐसे विषय विषय भाव होने पर भी आत्मात्मा का अभेद अध्यास हो जाए ये जो कहा था उसके लिए कहा था कि अहंकार और देह में विषय विशे, विषयी भाव प्रयुक्त अभेद अध्यास नहीं है अपितु तो सादृश्य प्रयुक्त अभेद अध्यास है अहंकार और देह में अल्पत्व जड़त्व रूप सादृश्य है और आत्मा अनात्मा में वो सादृश्य नहीं है अनात्मा तो जड़ परिचिन्न है आत्मा चेतन अपरिछिन्न है ये विषमता ये है समानता सादृश्य नहीं है इसलिए आत्मात्मा का अभेद अध्यास देह अहंकार के तरह नहीं होगा तो सादृश्यम ये भी एक सामग्री अंतपाती घटक है कारणों में हेतु में और अध्या अधिष्ठान का अज्ञान तो अधिष्ठान बताया जा रहा है आत्मा को और आत्मा का अज्ञान किसी को नहीं है सब आत्मा को मैं मैं करके जानते ही हैं ऐसा संसार में कोई है नहीं जो स्वयं को न जानता हो सबको मैं के रूप में आत्मा का ज्ञान है इसलिए अधिष्ठान का अज्ञान वो भी नहीं है तो ये सामग्री हैं पूर्व प्रमाअहित संस्कार सादृश ज्ञान और अधिष्ठान का अज्ञान ये हैं आत्मनात्मा के अध्यास की सामग्री और इनमें से एक भी न हो तो अध्यास नहीं होगा यहां तो तीनों भी नहीं है जैसे घट की सामग्री में से एक भी ना हो तो घट रूपी कार्य निष्पन्न नहीं होता और बिल्कुल एक भी ना हो तब भी घट नहीं होगा ऐसे यहां पर तीनों भी नहीं है तीनों ना होने से हम कह रहे हैं आत्मा में अनात्मा धर्मों का अध्यास एवं अनात्मा में आत्म तदर्मों का अध्यास नहीं होगा सामग्री के न होने से आगे कह रहे हैं निरवयो निर्गुण स्वप्रकाश आत्मनी गुण अवयो सादृश्य च अज्ञानस्य च चयोगात यानी पूर्व प्रमाहित संस्कार नहीं है ये पहले बता चुके हैं और तो सादृश्य क्यों नहीं होगा अनात्मा अहंकारादि का आत्मा में और अधिष्ठान का अज्ञान क्यों नहीं है सामग्री का अभाव इन दोनों सामग्री का अभाव कैसे बता रहे हो यदि कहेंगे तो कहते सादृश्य का भी अभाव और अज्ञान का भी अभाव सिद्ध किया जा रहा है कहते आत्मा रूपी जो अधिष्ठान है वह कैसा है तो निरवय है और अहंकारादि सवयव है अहंकार आदि सवयव है अनात्मा और ये हैं आत्मा निरवय तो सावयो निरवय का सादृश्य नहीं है अपितु विषमता है ये सगुण है अनात्मा अहंकार आदि गुणयुक्त हैं और आत्मा निर्गुण है और ये जड़ है पर प्रकाश्य है अहंकार आदि आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वप्रकाश है, तो इस प्रकार ये अनात्मा अहंकारादि तथा आत्मा में विषमता ही है परस्पर विरुद्ध धर्म युक्तता ही है समान धर्म युक्तता रूप सादृश्य नहीं है इस अभिप्राय से ये लिखा कि निरावयो, निर्गुण स्वप्रकाश आत्मनि आत्मा तो नि है निर्गुण है स्वप्रकाश प्रकाश है और अनात्मा इससे विपरीत धर्म वाला है तो उसका सादृश्य आत्मा में नहीं होगा तो गुण अवयव सादृश्य अयोगात यानी असंभवात अनात्मा में रहने वाले जो गुणत्व सगुणत्व सवयत्व ये सादृश्य नहीं रहेगा आत्मा में और आत्मा स्वयं प्रकाश होने से अज्ञान भी नहीं रहेगा स्वयं का वो तो भांत है ना भांत होने से वो स्वयं भाषित हो रहा है बाकी सबको भाषित कर रहा है अपने स्वरूप भूत प्रकाश से तमे वो भानतम अनुभाव तस् भाषा सर्विदम विभाति यह श्रुति यही बता रही है कि वो स्वयं प्रकाश है तो सो प्रकाश आत्मनि अज्ञानस्य च अयोगात तो अज्ञान भी असंभव है तो इस प्रकार ये सामग्री का अभाव ये जो हेतु बताया था न पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में अध्यास सामग्री अभावात उस हेतु को पूर्व पक्षी ने सिद्ध करके बताया अब ननु इत्यादि से एक आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है ननु यहाँ पर आत्मात्मा का में बताने के लिए विषमता बताने के लिए सादरीशा भाव बताने के लिए आत्मा को पूर्व कहा ये पूर्व पक्षी कर निर्गुण है, है करके और ये अनात्मा अहंकार आदि सगुण है तो सगुण निर्गुण का वैषम्य ही होगा सादृश्य नहीं होगा तो आत्मा को निर्गुण कहने पर आक्षेपकर्ता के द्वारा प्रयुक्त जो तद धर्मान पद है ये अयुक्त सिद्ध होता है ये शंका की जा रही है फिर उसका समाधान पूर्व पक्ष करेंगे तो शंका पहले देखिए टीका में कि ननु नु आत्मु निर्गुण तम भाष्य कथम चेत कहते तो हैं यदि आत्मा निर्गुण है तो आपने ये विषये अभ्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ पर तद धर्म शब्द का प्रयोग कैसे किया है तत् धर्म में तत्शब्द से तो लेना है आत्मा को विषय में आत्मा के धर्मों का अध्यास नहीं होगा ये कह रहे हो तो फिर आत्मा निर्गुण होने से उसमें धर्म कोई रहेंगे ही नहीं तो उनके धर्मों पर आक्षेप भी नहीं किया जा सकता प्राप्तो प्राप्त हो सत्यात्मा में निर्गुण यदि निर्गुणत्व तो है तो धर्म प्राप्त ही नहीं होंगे तो धर, आत्म धर्मा का धर्माध्या उचित नहीं है इस प्रकार की आशंका आक्षेपकर्ता के प्रति यदि कोई करता है तो आक्षेपकर्ता कह कर रहे हैं उच्चतनी तत् धर्मान ये आक्षेप भाष्य में पद प्रयोग कैसे उचित है ये हमारे द्वारा बताया जाता है तो आत्मधर्म बताए जा रहे हैं पूर्व पक्षी के द्वारा औपाधिक आत्मधर्म है ये कह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम हाँ, तो बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है लेकिन वो बुद्धि वृत्ति रूपी उपाधि से अभिव्यक्त होता है तो ज्ञान कहलाता है और वही चैतन्य विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्पूरणम उसे स्पूरण शब्द से कहा जाता है घटादि विषय अभिन्नतया जब अभिव्यक्त होता है चैतन्य तो वह स्पूरण इस नाम से कहा जाता है वही चैतन्य और पुण्य कर्म से जन्य जो वृत्ति है धर्माधर्म इनको साधारण कारणों में गिना जाता है न तो शुभ कर्म है धर्म और उससे जन्य जो अंतकरण की वृत्ति और उस पुण्य कर्म से उत्पन्न हुई अंतकरण वृत्ति से अभिव्यक्त जो चैतन्य उसे आनंद कहा जाता है शुभ कर्म से जन्य वृत्ति है प्रिय मोद प्रमोद नामक जब पुण्य कर्म अपना फलोप कराता है तो पुण्यकर्ता के चित्त में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति का उत्पादक बनता है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति जिन अनुकूल पदार्थों के दर्शन से प्राप्ति से तथा स्पर्श से हो जाती है ऐसे अनुकूल पदार्थों का दर्शन स्पर्श प्राप्ति तथा स्पर्श करा देता है वो धर्म तो प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति बनती है उसे कहा जाता है शुभ कर्म जन्य वृत्ति और उससे अभिव्यक्त होने वाला जो चैतन्य वो आनंद कहलाता है आत्मा तो चित्त स्वरूप है चेतन है प्रज्ञान घन मात्र है लेकिन उसी प्रज्ञान के ज्ञान स्पुरण आनंद ये नाम आ रहे हैं ये एक ही चेतन के स्वरूप ज्ञान के कभी ज्ञान तो कभी स्पुर तो कभी आनंद कहो या सुख कहो ये नाम कैसे हो रहे हैं तो कहते हैं वृत्ति भेद से उपाधि भेद से वृत्ति ये उपाधि है ना ये आगे कह रहा है कि आनंद इतव वृत्ति उपाधि कृत भेदांत तो, ज्ञानादीनाम आत्मधर्मत्व व्यपदेश तो ये जो वृत्ति रूप उपाधि निमित्तक चेतन का भेद है उसी को लेकर के ज्ञान स्पुरण आनंद ये अलग अलग नाम हो रहा है, और इन इन वृत्तियों से अभिव्यक्त चैतन्य को धर्म रूप से कहा जा रहा है मूल चैतन्य जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है वृत्ति से वो तो मूल चैतन्य है और अभिव्यक्त जो चैतन्य है वो धर्म है वो धर्मी है हा तो ये तो जो घटादि भी भासमान होता है ना जब चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से अंतकरण घटादि विषयों में पहुंचता है और घटादि आकार का बनता है घटाध्या वृत्ति बन गई तो उससे घट विषयक जो अज्ञान है यानी स्थान चैतन्य को आवृत्त करके रखने वाला जो आवरण है वो हो जाता है भंग वृत्ति से घट विषयक अज्ञान भंग हुआ का अर्थ है घटा अधिष्ठान चैतन्य का आवरक जो अज्ञान है वो भंग हुआ वो निवृत्त हुआ तो घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाता है घटा अधिष्ठान चैतन्य घट को सत्ता स्फूर्ति देने वाला चैतन्य जिस चैतन्य की सत्ता से घट असद होता हुआ भी सत्साभास रहा है वह चैतन्य वो विषय चैतन्य कहलाता है वह विषयाकार वृत्ति से अभिव्यक्त होता है तो विषयाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है वो कहलाता है विषय अभिन्न स्पुरण ठीक है और उससे फिर घट में भास मानता आती है उससे विषय जड़ विषय भाषित होता है जिसको फल कहा जा रहा है ना उसे कह रहे हैं विषय अभिन्न विषय अभेदेन अभिव्यक्त स्पुर विषय अभेदेन विषयाकार चित्तवृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य वो स्पुर घटा चैतन्य घटाकार में, घटाकार वृत्ति वृत्ति में से उस चैतन्य विषयक अज्ञान के निवृत्त होने पर अभिव्यक्त होता वो विषयाकार वृत्ति से विषय अधिष्ठान चैतन्य का अज्ञान भंग होने पर आवरण भंग होने पर जो घटा विषय अधिष्ठान चैतन्य उस वृत्ति में अभिव्यक्त हो रहा है उसे कहा जा रहा है विषय अभिदेन अभिव्यक्त चैतन्य स्पुर नाम से कहलाएगा उसका स्पुरण यह नाम होगा ये ध्यान में है, विषय अभेदेन अभिव्यक्तम ये कह रहे हैं बुद्धिवृत्ति वो जो बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्य कौन सी हाँ तो ये जो है जब वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है ठीक उस समय घट भासता है तो घट में भी भास मानता आती है घटो एम ऐसा ज्ञान होता है उसे कहा जा रहा है एक प्रकार से वो ये स्फुरन और ज्ञान ये बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है ज्ञान तो बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में ये सामान्य बुद्धिवृत्ति आ गई और यहां वो विषय विशेष का अधिष्ठानभूत चैतन्य उस वृत्ति से अभिव्यक्त हो रहा है तो ज्ञान तो सामान्य है सामान्य धर्म वो हर हरेक बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होगा वो ज्ञान स्पुरन में भी अनुसूत रहेगा सामान्य होने से और उसी ज्ञान का एक विशेष स्वरूप है स्पुर वो विषय अभिव्यक्त चैतन्य स्पुर कहलाएगा ये दोनों में थोड़ा अंतर सामान्य विशेष को लेकर के स्पुरन में और ज्ञान में हाँ, नहीं नहीं स्पुरन सामान्य नहीं ज्ञान है सामान्य हम्म और स्पुरन विशेष है विशेष ज्ञान की विशेष अवस्था स्पुरन स्पुरन की सामान्य अवस्था ज्ञान ऐसा इन दोनों में अवंतर भेद कर सकता है तो बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्पुरम और शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम आनंद ऐसे ये धर्म है उनके और इनमें जो है यानी इनमें आत्मधर्मत्व व्यवहार होगा ज्ञान स्पुरन आनंद में यद्यपि वे आत्मा के स्वरूप है चैतन्य तो लेकिन ये धर्म कैसे कह रहे हैं धर्म धर्म भाव कैसे हो रहा है तो कहते बुद्धि उपाधि ये वृत्ति उपाधि कृत भेदात्, वृत्ति उपाधि कृत भेदात्, ज्ञानादी नाम आत्मधर्मत्व्यपदेश ये व्यवहार हो रहा है खाती अब ये टीकाकार ने वाक्य लिखा है समाधान बताया है जो शंका हुई थी उसका आत्मा यदि निर्गुण है तो उसमें फिर तद धर्मानाम ये शब्द प्रयोग कैसे हुआ इसमें आत्मा के धर्म कैसे बताया जा रहा है अनात्मा में आरोपित नहीं होंगे करके इसका अर्थ है आत्मा सधर्मा है वो धर्म ही तो गुण होंगे उसके ये शंका थी उसका समाधान टीकाकार ने जो किया इसमें किसी ना किसी आप का समाधान क्या नाम समर्थन चाहिए ना तो आप है पद्म पादाचार्य जी पद्म जी और उन्होंने पंचपादी का नाम की टीका ब्रह्मसूत्र पर लिखी है पूरे पे अभी उपलब्ध नहीं है चतुसूत्री तो पर उपलब्ध है पहले तो पूर... थोड़ी बची थी मैंने लिखी तो पूरे पे थी सुना था सुनते हैं लेकिन भाष्कर भगवान के भगवान को सुनाई भी थी उन्होंने लेकिन पूरी नहीं सुनाई थी जितनी सुनाई थी उतनी तो भास्कर भगवान को एक बार सुन करके ही रिकॉर्डिंग हो जाती थी उनके बुद्धि में भास्कर भगवान के ऐसी तीव्र बुद्धि थी ना और पूरी सुनाई नहीं थी और उनको ये था कि थोड़ा तीर्थाटन में मैं जाऊं पद्म जी को भाष्कर भगवान को भी कहीं जाने का था इसलिए पूरी सुन नहीं पाए और इनका आग्रह ज्यादा जाने का दिखा रामेश्वरम आदि तो पद्म भाष्कर भगवान को देनी पड़ी अनुज्ञा कि चलो आ जाओ जाकर के और वो पूरा ग्रंथ भी साथ में लेकर के गए तो जाते जाते रास्ते में उनके पूर्व आश्रम के मामा का गांव पड़ा तो वहां आते समय जाते समय रुके एक रात्रि और वो भी अच्छे विद्वान थे उनके मामा लेकिन वे थे मीमांसक कर्मकांड का समर्थन करने वाले और ब्रह्म सूत्र की वो टीका पूरी की पूरी उन्होंने देखी कहा कि ये मैंने लिखी है और आप मैं जाता हूं रामेश्वरम की यात्रा करते समय फिर श्रृंगेरी लौटना है तो यहीं से जाऊंगा तब तक थोड़ा आप इसको देखिए और इस पर कुछ लिखिए आप या बताइए कुछ सुझाव होंगे तो वो ग्रंथ वही छोड़ करके गए और तीर्थाटन करके आए वापस तो तब तक ये सब देख चुके थे और देखा तो उसमें अद्वैत का समर्थन पूरा का पूरा तो मामा को अच्छा नहीं लगा तो सुनते हैं जला दिया हा अपने और ऐसे ही जलाएंगे तो द्वेष मालूम पड़ेगा ना तो थोड़े अपने भी घर में कुछ तो आग लगा दी आवश्यक सामान तो अलग करके लगा दी होगी और कहा करें कर क्या ऐसी ऐसी आग लग गई उसमें वो जल गया उनको बड़ा दुख हुआ पद्म जी को वो दुख तो उस समय नहीं हुआ लेकिन कहा कोई बात नहीं मामा वो भी बड़े प्रखर बुद्धिमान थे जल गई तो कोई बात नहीं दोबारा लिखूंगा मैं तो समय फिर कहते हैं दोबारा लिखेंगे तो फिर हमारा ये प्रयास तो व्यर्थ ही जाएगा तो उनको कुछ विस्मरण कराने के लिए कुछ दिन रख करके उनको एक अपने हिंदी में इधर कुंदरू करके कहते हैं परवल जैसे ही फल होता है थोड़ा खट्टा सा होता है उसकी सब्जी बनाते हैं लोग क्या अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं काशी वगैरह में परल जैसे ही होते हैं तो वो कई दिन तक रख करके खिलाया हा बुद्धिनाशक कहा जाता है उसको तो फिर उनकी जो बुद्धि मंद हो गई वो तो मं, मंद बुद्धि होता है उसको खाने से और वो चाहते थे लिखना तो स्पूर्ण भी नहीं हो रहा था फिर तो बड़े दुखी हो गए भाषिक भगवान जाने के लिए मना कर रहे थे वो तो दूर दृष्टा थे ना आए तो बड़े दुखी दुखी रहने लगे कि कहा क्या बात है तुम दुखी जैसे रहते हो कहा ऐसा ऐसा हुआ को, कोई बात नहीं मुझे जितना अंश तुमने सुनाया था वो तो मैं कहता हूं तुम लिख लो वही है जो तुमने लिखा था वही मैं बता देता हूँ तो वो थोड़ी चतुस्ूत्री और एक पाद पंच पादी का यानी एक अध्याय और दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का एक पाद भी बचा था भस्कर भगवान को उतना सुनाया था उतना याद रहा वो लिखा दोबारा उतनी ही उपलब्ध है तो उसमें उन्होंने जो लिखा है इस शंका का समाधान ये अपने आ, समर्थन में भाष्यरत्न प्रभाकार पद्म पा, पादाचार्य जी ने पंचपादी का टीका में जो इस शंका का समाधान लिखे हैं वो बता रहे हैं समर्थन में कि तद उक्तम टीकायाम आनंदो विषाभव नित्य चेती सं अपृथक् चैतन्यवाद पृथग इव अवभाषंते ये वाक्य है पद्म पदाचार्य जी का पंचपाद पंचपादी का टीका का मान लो तो आनंदो विषाभव आनंद है विषाणुभव है नित्यत्व है कहते हैं ये चैतन्यात अपृथकवे भी पृथक इव अवभासन्ते धर्म ऐसे लगाना ये धर्म जो है चैतन्य के हैं यदि भी चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है और ये भी उस चैतन्य रूप ही हैं स्वरूप भूत है तो इनको धर्म कैसे कहेंगे तो कहते हैं धर्म धर्मी भाव एक में ही हो रहा है यद्यपि ये सब चे आनंद विषानुभव नित्यत्व ये सब चैतन्य से अपृथक है अभिन्न है पृथक नहीं है तो भी पृथक इव अवभासन्ते अलग से दिख रहे हैं इसलिए इनको धर्म कहा जा रहा है अलग से भास रहे हैं अलग ना होते हुए भी इसलिए ये जो है कल्पित धर्म धर्मी भाव है कल्पित धर्मधर्मी भाव है हा ओपाधिक है कल्पित है ये टीका में कहा है, एक और है। और ये कह रहे हैं और यही समाधान इन्होंने बताया है भाष्य रत्न प्रभा कारण इसलिए पद्म जी का भी समर्थन हो गया ना निर्गुण निर्गुण अहम् करोमि इति अर्थस्य च तो जो ब्रह्म को सर्वथा निर्गुण मानते हैं उनके मत में ये दोष आता है जो पंचपादी का कार का समर्थन बताना था वो पूरा हुआ इतिए शब्द उस समाप्ति में है अब ये दूसरी बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्म को निर्गुण ही मानते हैं इनको ये सब आनंद विषय अनुभव नित्यत्वादि को ब्रह्म के धर्म नहीं मानते सगुन नहीं मानते तो उनके मत में ये दोष आता है क्या दोष आता है तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते ब्रह्म स्वरूप भूत अपने चैतन्य स्वरूप को छोड़कर के अन्य किसी भी धर्म वाला नहीं है निर्विशेष ही है निर्गुण ही है औपाधिक धर्मवान भी नहीं है गुणवान भी नहीं है ऐसा जो मानते हैं उनके मत में ये दोष आता है कि अहम करोमि इति हैं अर्थ से चध्यास अयोगात् परमा सत्यम अहम करो प्रतीते है परमात्व और अहम करोमि इति से च सत्यत्व ये दोष आता है अहम करो ये जो प्रती है ज्ञान है इसे प्रमा मानने की आपत्ति आएगी मैं करता हूं ये ज्ञान और इस ज्ञान का विषय जो आत्मा में कर्तृत्व अहम में कर्तृत्व इसे सत्य मानना पड़ेगा अर्थाध्यास है वो कर्तृत्व ये विषय है वो अर्थाध्यास है और ज्ञान है ज्ञानाध्यास प्रतीति ज्ञानाध्यास तो इसे प्रमा मान्य की आपत्ति आएगी अध्यास नहीं युद्ध हो पाएगा तो अहम इति प्रतीते हे परमात्व और अर्थ से चत्यत्व क्यों कहते इसलिए कि अध्यासत्व अयोगा यह अध्यास नहीं हो पाएगा आत्मा निर्गुण होने से अध्यास होगा ही नहीं तो अध्यास नहीं होगा तो जो यह अनुभव हो रहा है मैं करता हूं इस अनुभव का आपलाप तो नहीं किया जाएगा तो मानना मानना पड़ेगा यह अनुभव प्रमा है हां। और इसका विषय जो कर आत्मा में कर्तृत्व सत्य मानना पड़ेगा तो फिर आगे कहते हैं कि अहम् नरः अहम नर इनाधिकरण्य गौण्वी मतम आस्थेय तो अहम् नरः यानी मनुष्य अहम् मनुष्य इसमें फिर अहम् अर्थ जो आत्मा है और नर शब्द का अर्थ वो जो मानव शरीर है ये दोनों के अभेद समानाधिकरण प्रयोग है ना अभेदार्थ में मानना पड़ेगा और ये मुख्य अभेद संभव नहीं है शरीर और आत्मा का तो वो मानना पड़ेगा ये गौण व्यवहार है ये गौण शब्द प्रयोग है अहम मनुष्य इत्यादि तो अहम न रह सामकरण्य चौणव आस्थेय ब्रह्मत्म वादी को इस मत को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी और जो ब्रह्म को स्वरूपतः निर्गुण और उपाधितः सगुण मानता है उनके मत में तो अहम करोमी यह प्रतीति भी अध्यास हो जाएगी ज्ञानाध्यास और आत्मा में कर्तृत्व भी औपाधिक हो जाएगा कल्पित हो जाएगा अर्थाध्यास भी सिद्ध होगा और ये जो अहम नरह ये समानाधिकरण है अध्यास में सिद्ध होगा बाद में भी प्रयोग होता है वो बाद वो कहलाता, हो जाएगा। ये सब उपपत्ति हो जाएगी इसे गौण मानने की आपत्ति नहीं आएगी जिनके मत में आत्मा स्वतः निर्गुण है और उपाधि सगुण है उसके धर्म वृत्ति रूपी उपाधि को लेकर के ज्ञान स्पुर सुख इत्यादि है और उनका धर्माध्यास उनका अध्यास अनात्मा अहंकार आदि में होता है कि नहीं होता है तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया नहीं होता है तो आक्षेपकर्ता के द्वारा तत् धर्मान शब्द प्रयोग करना युक्त युक्त ही सिद्ध हो जाएगा उचित ही सिद्ध होगा आत्मा सगुण भी होने से लेकिन स्वतः नहीं उपाधिता उसके एक गुण हैं। ये जो दोष बताए गए केवल निर्गुण आत्मा को मानने वाले मत में वो दोष उपाधिता आत्मा को सगुण मानने वाले पक्ष में नहीं आएंगे और तद धर्मानाम ये पद प्रयोग भी इस मत में उपपन्न होगा ये कहा तथा च बंधस्य सत्यतया और जिनके मत में आत्मा केवल निर्गुणी है तो ये प्रतीति अध्यास सत्य होगा कर्तृत्व रूपी बंधन भी सत्य मानना पड़ेगा अध्यास नहीं मानना पड़ेगा तो फिर सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी तो ये जो प्रयोजन बताया जाता है वेदांत का ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा पूर्व पक्षी को यह कहना है और आक्षेपकर्ता जो है ना वो यह बताना चाहते हैं कि बंधन सत्य है अध्यासिद्ध नहीं होगा तो बंधन सत्य सिद्ध होगा हाँ। तो बंध की सत्य बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप जो प्रयोजन वेदांत में बताया जाता है वो सिद्ध नहीं होगा और बंधन जीव में सत्य होगा कर्तव भोक्तृत्व यदि तो वस्तुतः जो कर्ता भोक्ता है उसका अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होगा तो ये ब्रह्मात्मा एकत्व रूप जो विषय हैं वेदांत का वो भी सिद्ध नहीं होगा तो विषय तथा प्रयोजना भावात वेदांत यानी उपनिषद है अविचारणीय होगी विचार योग्य हो नहीं होगी इसलिए उपनिषद विचारात्मक वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है दर्शन है वो भी आरंभनीय नहीं होगा अनारंभनीय होगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है वो अभिप्राय यहाँ पर बता रहे हैं टीकाकर आगे प्रथा च इत्यादि से इसे पढ़ लीजिए तथा चन्धस सत्यतया बद्धमुक्तयोर् जीव ब्रह्मनो मुक्तव्रमणो ऐक्योग्यन विषय असंभवात्म न इति आरंभीय जो तोयजो भाष्य है इसमद अस्मद प्रत्येक गोचर से लेकर के अध्यासो मिथ्य भवि तुम युक्तम यहां तक का इसका अभिप्राय ये होगा तात्पर्य अभिप्राय क्या होगा कि बंध सत्य होने से ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप फल वेदांत का सिद्ध नहीं होगा और जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व बंधन भी सत्य होने से जीव वस्तु जाएगा और नित्य मुक्त है ब्रह्म तो बद्ध जीव तथा नित्य मुक्त ब्रह्म का ऐक्य रूप विषय भी असंभव होगा तो बद्ध मुक्त और जीव ब्रह्मणु ऐक्य अयोग्यन असंभव है ना विषय असंभवात तो फल भी संभव नहीं हो रहा है विषय भी संभव नहीं है तो अनुबंध चतुष्ट अंतपाती मुख्य अनुबंध है विषय और फल वही सिद्ध नहीं होगा तो विषय तथा प्रयोजना प्रयोजनाभाव ये अनारंभणीय है उन आ, शास्त्र यानी वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र इसका आरंभ करना उचित नहीं है वेद व्यास जी को नहीं लिखना चाहिए अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि से ब्रह्म सूत्र ये पूर्व पक्षी का कहना था अभिप्राय है और भाष्कर भगवान आक्षेप करता का जो आक्षेप ग्रंथ है वो लिखते समय अध्यासो मिथ्येति भयु तुम युक्तम ये युक्त पद का प्रयोग कर रहे हैं ना? तो युक्त पद का प्रयोग करके बता रहे हैं आक्षेप कर्ता की दुर्बलता को सूचित कर रहे हैं ये कह रहे हैं टीकाकार यही बता रहे हैं कि युक्त ग्रहणात् तो पूर्व पक्ष से युक्त पद का ग्रहण करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि जो अध्यास पर आक्षेप करने वाले पूर्व पक्षी है वे दुर्बल हैं युक्त ग्रहणात युक्तम इस पद का प्रयोग करके कहा पर है युक्त पद का प्रयोग मिथ्या इति भवितुम युक्तम यहां पर ये युक्त पद का ग्रहण करके भास्कर भगवान आक्षेपकर्ता के मत को दुर्बल बता रहे हैं तो की सूचना दे रहे हैं कैसे दुर्बलता है इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि तुम कह रहे हो तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है कि आत्मानात्मा का अध्यास नहीं हो सकता उनके धर्मों का भी परस्पर अध्यास नहीं हो सकता ये जो तुम कह रहे हो इसमें हेतु क्या है तुम्हारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में क्या युक्ति रहित है आत्मानात्मा का अध्यास इसलिए हो नहीं सकता कह रहे हो या ये भान न होने के कारण अधिष्ठान भूत आत्मा का भान न होने के कारण नहीं होगा कह रहे हो या कारण न होने के कारण अध्यास का अध्यास नहीं होगा कह रहे हो ये तीन विकल्प करके पूछा जा रहा है तो उसमें से पहला विकल्प यदि पूर्व पक्षी लेते हैं युक्तम ये वाला अयुक्त तत्वात यानी युक्ति अभावत् अयुक्त तत्वा लिखते हैं ना तो उसे तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं तथापि इत्यादि से अध्यास युक्ति से सिद्ध नहीं होता है ये जो कहा जा रहा है वो ठीक है और अध्यास का आयुक्त तो होना ये दूषण नहीं है अपितु भूषण है ये सब कहा जाएगा तथापि इत्यादि से के व्याख्यान में टीका में इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे